श्री श्री चैतन्य चैतावली श्री सनातन का अद्भुत वैराग्य शरीरम व्रणव च व्रण लेपनम व्रणसोधनम वस्त्रम च व्रणपट्टवत ज्ञानी लोग इस शरीर को फोड़े की तरह समझते हैं जिस प्रकार फोड़े में पुलटिस बांधते हैं उसी प्रकार वे अन्य के टुकड़े खाकर निर्वाह करते हैं थोड़ा और अधिक न सड़ जाए इसलिए उसे रोज धोते हैं इसी प्रकार वे स्नान कर लेते हैं जिस प्रकार कपड़े से फोड़े को बांधे रखते हैं उसी प्रकार वे वस्त्रों को पहनते हैं अर्थात उनका भोजन स्नान और वस्त्र इन शरीर को सजाने पुष्ट करने या सुखी रखने के लिए नहीं होता वे इसे सुरक्षित रखने को ही इन क्रियाओं को करते हैं महाप्रभु का संपूर्ण जीवन त्यागमय था त्याग उन्हें सबसे अधिक प्रिय था संसारी भोगों का जब भी त्याग किया जाए जितना भी त्याग किया जाए उतना ही अच्छा है किंतु त्याग वैराग्य के बिना टिकता नहीं इसीलिए वे मरकट वैराग्य के विरुद्ध थे अपने शर्णापन्न भक्तों को वे खूब ठोक बजाकर देख लेते थे कि इनके जीवन में वैराग्य है कि नहीं यदि वैराग्य देखते तब तो उसे महान वैराग्य का उपदेश करते और जब उन्हें वैराग्य की कभी प्रतीति होती तो उसे श्रीकृष्ण प्रत्यर्थ घर में ही रहकर निष्काम भाव से संसारी कर्मों को करते रहने की ही शिक्षा देते वे जानते थे कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करते हैं इसलिए सब किसी को विषयों से एकदम हट जाने का आग्रह नहीं करते और त्याग न करने वाले को वे बुरा भी नहीं बताते क्योंकि विषयों का त्याग सब नहीं कर सकते त्याग करने वाले तो कोई ही होते हैं श्री रूप और सनातन के व्यवहार से ही प्रभु समझ गए कि इन लोगों के जीवन में महान वैराग्य है सचमुच ये दोनों भाई पहले जितने अधिक भोगों से भोगी थे पीछे उससे भी अधिक त्यागी बन गए सी सनातन जी के लिए तो सुनते हैं कि घर बनाकर या कुटिया में रहना तो अलग रहा वे एक दिन से अधिक एक पेड़ के नीचे भी वास नहीं करते थे बारहों महीने जंगल में किसी पेड़ के नीचे पड़े रहना दूसरे दिन उसे छोड़कर दूसरे वृक्ष के नीचे चले जाना यह इनका दैनिक व्यापार था ब्रजवासियों के घरों में रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े मांग लाते उन्हें यमुना जल के साथ जिस किसी भाती गले से नीचे निकल जाते जो बचे रहते उन्हें पृथ्वी में गाड़ देते और दूसरे दिन उन्हें जल में मींज कर फिर खा जाते ओढ़ने को रास्ते में पड़े हुए चिथड़ों की एक गुदड़ी मात्र रखते पात्रों में उनके पास मिट्टी के एक टोटनीदार करवे के सिवा कुछ नहीं रहता कर करुआ गुधरी गले यही इनका बाना था इसी प्रकार इन्होंने बीसों वर्ष श्री वृंदावन की पवित्र भूमि में बिताए प्रेमावतार गौरांग इनके इस वैराग्य से बड़े संतुष्ट होते थे और वृंदावन से जो भी आता उसी से इनका समाचार पूछते सनातन को महान वैराग्य की शिक्षा प्रभु ने काशी धाम में ही दी थी महाप्रभु ने स्पष्ट नहीं कहा स्पष्ट तो मूर्खों और बुद्धिहीनों से कहा जाता है बुद्धिमानों के लिए तो इशारा काफी होता है श्री सनातन परम बुद्धिमान थे एक देश का शासक उन्हीं की कुशाग्र बुद्धि से होता था फिर तिस पर भी इनके ऊपर प्रभु की पूर्ण कृपा थी फिर वे महाप्रभु के संकेत को क्यों न समझते पाठकों को अगली घटना से इसका पता चल जाएगा वैद्य चंद्रशेखर महाप्रभु और श्री सनातन जी के परस्पर मिलन को देखकर चकित हो गए महाप्रभु इन मुसलमान साधु से इतने प्रेम से क्यों मिल रहे हैं सगे भाई की तरह खुल खुल कर बातें क्यों कर रहे हैं वैद्य महोदय इन्हीं विचारों में निमग्न थे वे बीच बीच में महाप्रभु की दृष्टि बचाकर श्री सनातन की ओर देख लेते थे और नीचे को मुख करके कुछ सोचने लगते प्रभु वैद्य के मनोगत भावों को तार गए इसलिए श्री सनातन का परिचय देते हुए कहने लगे चंद्रशेखर तुम इन्हें जानते नहीं हो ये गौर देश के बादशाह के प्रधानमंत्री हैं महान पंडित हैं अद्वितीय भगवत भक्त हैं पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति कुटुंब परिवार सभी पर लात मार करके भगवत भजन करने के लिए निकल पड़े हैं इनके दो भाई भी इसी प्रकार घर बार छोड़कर वृंदावन वास करने गए हैं वे मुझे प्रयाग में मिले थे आज इनकी पद धूल से तुम्हारा घर सचमुच तीर्थ बन गया सनातन जी प्रभु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर लज्जा के कारण पृथ्वी में गड़े से जा रहे थे उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला वे नीचे दृष्टि किए हुए अपने नख से पृथ्वी को कुरेद रहे थे मानो वे देख रहे थे कि यदि इसमें कोई बिल मिल जाए तो मैं सीता जी की तरह अंदर समा जाऊं श्री सनातन जी का परिचय पाते ही चंद्रशेखर जी ने भूमि पर लौट उन्हें प्रणाम किया सनातन जी ने रोते रोते उनके चरण पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगे एक दूसरे के चरणों में अपना माथा रगड़ने लगे एक दूसरे का आलिंगन करके अपने प्रेम के आवेश को कम करना चाहते थे किंतु वह वेग इतना अधिक था कि प्रेमालिंगन चरण स्पर्श तथा अस्त्र विमोचन से शांत ही नहीं होता था महाप्रभु इन दोनों के प्रेम को देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कुछ काल के अनंतर प्रभु ने कहा चंद्रशेखर तुम सनातन को गंगा जी पर ले जाओ इनके दाढ़ी मुझ सभी मुड़वा दो छौर करा के इनका स्वरूप विशुद्ध वैष्णव का सा बना दो चंद्रशेखर ने प्रभु की आज्ञा पालन की वे गंगा जी पर जाकर श्री सनातन जी का छोर करा लाए सनातन जी के पास उस भूटिया कंबल के सिवा और कोई नूतन वस्त्र नहीं था चंद्रशेखर ने उन्हें नूतन वस्त्र देने चाहे किंतु उन्होंने नूतन वस्त्र पहनना स्वीकार नहीं किया बहुत आग्रह करने पर भी वे राजी नहीं हुए इस बात से प्रभु को परम प्रसन्नता हुई इतने में ही तपन मिश्र जी प्रभु को भिक्षा कराने के निमित्त लिवाने आ प्रभु ने हंसते हुए कहा मिश्र महाशय अब मेरा परिवार बढ़ रहा है आज हम दो हो गए दोनों को भिक्षा करानी होगी कुछ लज्जा के स्वर्म विनम्र भाव से नीचे दृष्टि किए हुए तपन मिश्र ने कहा प्रभु संपूर्ण वसुधा ही आपका कुटुंब है मैं तो आपका वेतन भोगी नौकर हूं नौकर राजा के ही वस्तुओं को लाकर स्वामी के सम्मुख समर्पण करता है इसलिए आपकी वस्तु को जैसे आज्ञा करेंगे वैसे ही समर्पण कर सकूंगा। दान तो वह दे सकता है जो स्वतंत्र हो जिसका किसी वस्तु पर अपनेपन का अधिकार हो जब सभी चीज़ स्वामी जी स्वामी की है तो फिर इसमें नौकर को क्या महाप्रभु उनके इस बात से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें सनातन जी का परिचय कराया परिचय पाते ही तपन मिश्र जी उनसे लिपट गए सनातन जी ने भी उनकी चरण वंदना की फिर प्रभु के पीछे पीछे सनातन जी भी तपन मिश्र के घर चले प्रभु भोजन के आसन पर बैठते ही कहने लगे सनातन को बुलाओ उसे भी भोजन कराओ दयालु तपन मिश्र तो भाग्यवान सनातन जी को प्रभु के अधरा स्पर्श किया हुआ महाप्रभु का उच्छिष्ट प्रसाद देना चाहते थे इसलिए उन्होंने कहा प्रभु अभी सनातन जी का कुछ कृत्य शेष है आप भिक्षा कर ले वे मेरे साथ करना चाहते हैं महाप्रभु ने फिर कुछ नहीं कहा उन्होंने भिक्षा कर ली प्रभु के भिक्षा कर लेने पर तपन मिश्र जी ने प्रभु का उच्छिष्ट महाप्रसाद सनातन जी को दिया उस महाप्रसाद को पाते ही सनातन जी ऐसा अनुभव करने लगे कि हमारे सभी पाप प्रत्यक्ष रीश से हमारे शरीर से निकल निकल कर बाहर जा रहे हैं प्रसाद पालेने के अनंतर सनातन जी को एक प्रकार की अपूर्व ही प्रसन्नता हुई इतनी प्रसन्नता पहले उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं हुई थी सनातन जी के प्रसाद पालने पर तपन मिश्र अपने घर में से नूतन वस्त्र ले आए और उन्हें हठपूर्वक श्री सनातन जी के शरीर पर पहनाने लगे सनातन जी उनके पैर पकड़कर अत्यंत ही करुण स्वर में कहने लगे मिश्र जी आप मुझसे आग्रह न करें मैं अब नूतन वस्त्र नहीं पहनूंगा। यदि आप नहीं मानते हैं तो अपना पहना हुआ कोई पुराना एक वस्त्र मुझे दे दीजिए मिस्र जी विवश हो गए अंत में वे अपने घर में से एक पुरानी धोती निकाल लाए सनातन जी ने उस उसे फाड़कर दो टुकड़े कर लिए एक में से तो साफी और लंगोटी बना ली एक टुकड़े को शरीर से लपेट लिया अब वे पूरे वैष्णों बन गए वह मह, महाराष्ट्री ब्राह्मण भी आ पहुंचा श्री सनातन जी का परिचय पाकर उसने उनका निमंत्रण किया इस पर सनातन जी ने कहा मैं एक के यहाँ अब भोजन न करूंगा ब्राह्मणों के घरों से मधुकरी मांगकर ही लाया करूंगा आपके घर से भी ले आऊंगा आप मुझसे विशेष आग्रह न करें इस पर फिर किसी ने सनातन जी से आग्रह नहीं किया वे मधुकरी मांग कर उधर पूर्ति करने लगे महाप्रभु इनके वैराग्य को देखकर मन ही मन बहुत संतुष्ट हुए सनातन जी प्रभु के चरणों के ही समीप रहने लगे सनातन जी के पास बहनोई का दिया हुआ वह सफ़ेद रंग का कम्बल अभी तक था वह कंबल बहुत ही बढ़िया और मुलायम था उसकी ऊन बहुत ही चमकीली और रेशम से भी बढ़िया थी उसका मूल्य था तीन रुपये उन दिनों तीन रुपये के कम्बल को बहुत बड़े आदमी ही ओढ़ते थे आजकल वह तीस चालीस रुपये का होगा महाप्रभु बार बार उस कम्बल की ओर देखते दे। बुद्धिमान सनातन जी समझ गए कि महाप्रभु को मेरे पास का यह कम्बल भाता नहीं है वे उसी समय गंगा जी के किनारे गए वहाँ एक साधु ने अपनी कटी सी गुदड़ी गंगा जी में धोकर सुखाने डाल दी थी सनातन जी उनके पास पहुंचकर कहने लगे भाई तुम मेरा इतना उपकार करो मेरे इस कंबल को ले लो और अपनी यह गुदड़ी मुझको दे दो साधु ने आश्चर्यचकित होकर कंबल की ओर देखते हुए कहा महाराज आप मुझ गरीब से हंसी क्यों करते हैं मेरी गुदड़ी फट गई है कहीं से दूसरी खोजूंगा। सनातन जी ने बड़े ही स्नेह से कहा भाई तुम हंसी मत समझो मैं सच सच कहता हूँ यदि इस कंबल के बदले में तुम गुदड़ी दे दो तो मेरे ऊपर तुम्हारा बड़ा ही उपकार हो साधु ने कहा आप इस इतने कीमती कंबल को फटी गुदड़ी के बदले में क्यों देना चाहते हैं? सनातन जी ने कहा इसमें एक रहस्य है तुम मुझे दे दो मुझे ऐसी ही गुदड़ी की जरूरत है साधु ने प्रसन्नता पूर्वक गुदड़ी दे दी उसे प्रसन्नतापूर्वक ओढ़े हुए सनातन जी चंद्रशेखर के घर पहुंचे सनातन जी पर कम्बल न दिख प्रभु समझ गए कि यह कम्बल को फेंक कर कहीं से फटी गुदड़ी ले आए हैं किंतु फिर भी अनजान की भांति पूछने लगे सनातन तुम्हारा वह कम्बल नहीं दिखता उसे कहाँ रख दिया कुछ लज्जित भाव से सनातन जी ने कहा प्रभु जब आपकी असीम कृपा है तब विषय रूपी वह कम्बल ही कैसे सकता है वह तो आपकी कृपा के वेग में मेरे पूर्वकृत पापों के सहित बह गया महाप्रभु बड़े संतुष्ट हुए और धीरे धीरे कहने लगे सनातन जो सदैद होता है वह रोगी के अच्छा होने पर भी कुछ दिन और औषधि देता है थोड़ा भी रोग शरीर में रह जाएगा तो फिर धीरे धीरे वह बढ़ने लगेगा इसलिए बुद्धिमान वैद्य रोग के अंश को भी रहने नहीं देता तुमने सब कुछ त्यागा इस पर भी सुंदर कम्बल की क्षुद्र सी वासना बनी ही रही भिक्षा के टुकड़े मांग खाना और फिर तीन रुपये का भुटिया कंबल उढ़ना यह शोभा नहीं देता महाप्रभु की अपार अनुकंपा को स्मरण करके सनातन जी गदगद हो उठे उनका गला भर आया वे प्रभु के पैर पकड़कर कर रुदन करने लगे प्रभु ने उन्हें उठाकर छाती से चिपटा लिया सभी उपस्थित भक्त से सनातन जी के अद्भुत वैराग्य की और महाप्रभु की अपार भक्त की भूर भूर प्रशंसा करने लगे